संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पंक, पंक, ब्लौक ब्लौक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शर्व संसार में प्रस्तुत है क्रिसमस के अवसर पर एक मासूम के द्वारा सांता क्लास को लिखा गया पत्र एक पत्र सांता क्लास के नाम प्यारे सांता लोग तुम्हें उपहार बांटने वाले एक देवदूत के रूप में जानते हैं हर साल इस धरती पर क्रिसमस की रात को तुम आते हो सोनी आंखों में आशाओं के दीप जलाते हो उदास चेहरों पर मुस्कान खिलाते हो मासूमों पर अपना प्यार लुटाते हो तुम्हारी झोली में ढेरों उपहार होते हैं जो उन मासूमों के इंद्रधनुषी सपनों को एक आकार देते हैं यही कारण है कि हर मासूम क्रिसमस की रात तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करता है इस इंतजार में पूरे साल भर के इंतजार का पल पल का सफर छिपा होता है और विदा लेती बेला में फिर से एक लंबे इंतजार का एहसास होता है इस एहसास के साथ जीते हुए करोड़ों मासूम साल भर तुम्हारा इंतजार करते हैं मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो पल पल तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि तुम आओगे अपने उपहारों का अनमोल खजाना लेकर तुम आना चाहता, जरूर आना मुझे तुम्हारे आने का बेताबी से इंतजार है तुम्हारे उपहारों का भी इंतजार है पर पर अपने लिए नहीं आश्चर्य हो रहा है ना सचमुच आश्चर्य की ही तो बात है कि मैं तुम्हारा इंतजार तो कर रहा हूँ पर अपने लिए नहीं अपनों के लिए इस संसार के वे सारे मासूम जो भीगी आंखें लिए उम्मीद भरी नजरों से जिंदगी का हर पल जी रहे हैं, वे सभी मेरे अपने ही तो हैं। रोज सुबह उठते ही अखबार के सुर्खियों पर नजर जाती है और काली स्या में डूबे काले अक्षरों की सच्चाई को जानकर मैं भीतर तक सिहर उठता हूँ क्या क्या नहीं हुआ है पूरे साल में वैसे तो हर दिन कुछ न कुछ होता ही है कोई न कोई सड़क हादसा जो माता पिता से उनका लाल छीन लेता है भविष्य को अंधकार में डुबो देता है और अब तो आदत सी हो गई है रोज होने वाले इन हादसों के बीच जीने की लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो विचलित कर देते हैं फ्रांस में हुआ आतंकी हमला क्या दोस्ता मासूमों का जो वे बेघर हो गए अपनों से दूर हो गए नेपाल में आया भूकंप तबाही का मंजर ले आया धूल के गुबार के बीच मौत पैर पसारती रही और ज़िंदगियां पिसती रहीं। रिश्तों के जंगल उजड़ गए कई मासूम अनाथ हो गए किलकारी रुदन में बदल गई और आंसू सूखकर जलन का एहसास देने लगेगी इस एहसास को भुलाने की शुरुआत की थी कि एक और झटका लगा चेन्नई में बारिश ने बाढ़ का रूप ले दिया की विकरालता में सब कुछ बह गया यहाँ तक कि उम्मीद और विश्वास भी चारोर चीख और, और चित्कार का चितान था हृदय को बेदने वाला मासूमों का क्रंदन आज भी थमा नहीं है आज भी कई मासूम अपने माता पिता से दूर होकर यहाँ वहाँ दर बदर की ठोकरे खा रहे हैं एक पल उनकी आंखों में उम्मीद जागती है कि एक दिन उनके माता पिता उन्हें अवश्य मिलेंगे तो अगले ही पल, पल वे फिर से आशंकित हो जाते हैं कि कहीं कोई न मिला तो ये पहाड़ सा भारी जीवन वे कैसे चीलिए किसके सहारे किस तरह उनकी ईमानदारी कब तक उनका साथ देगी कब तक उन्हें सही रास्ते पर ले जाएगी कभी कभी हार कर, तो कभी कर, तो तो, टूट गलत राह पकड़ ली अपने अपने ही इस सोच को लेकर वे हैं? उनकी रातों की नींद और दिन का चैन हो चुका है। माता-पिता के साये में खुशियों का पल पल गुजारने वाले मासूम आज निराशा और हताशा में डूब कर जीवन के पल पल का बोझ उठा रहे हैं उनके पास कोई उम्मीद नहीं कोई सपने नहीं कोई खुशी नहीं मैंने देखा है ना उम्मीदी से भरे हुए इन मासूम चेहरों को कई बार अखबारों में तो कई बार मीडिया के अलग अलग साधनों में और जितने चेहरों को देखा है उससे कहीं अधिक चेहरों की कल्पना करती है तभी तो तभी तो हर कल्पना से सिहर उठता हूँ मैं मेरे पास तो माता पिता का साया है उनकी दुआएं हैं, उमंग और उत्साह से भरे दिन हैं, तो रंग बिरंगे सपनों से भरी रातें हैं लेकिन उन मासूमों के पास तो कुछ भी नहीं है सांता, इसीलिए मुझे इस बार अपने लिए नहीं अपने उन मासूम भाई बहनों के लिए तुम्हारा इंतजार है मैं चाहता हूँ कि पल पल टूटते उन मासूमों को तुम क्रिसमस के अवसर आरोप विश्वास और उम्मीद का उपहार दो मेरी तरह वे भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो मेरे हिस्से के उपहार भी तुम उन्हें दे दो मुझे नहीं नहीं बुरा नहीं लगेगा बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा हाँ, बुरा तब लगेगा जब तुम मेरी ये बात स्वीकार नहीं करोगे मेरी बात मानोगे ना सांता तो आओ आ जाओ मुझे तुम्हारा इंतजार है अपने मासूम भाई बहनों के चेहरों पर उम्मीद से भरी मुस्कानों की लड़िया देखने का इंतजार है आ जाओ आ जाओ सांता तुम्हारा इंतजार है तुम्हारी प्रतीक्षा में एक मासूम अभी आप थे एक मासूम का साता क्लॉज के नाम पत्र वाचक स्वर भारती परिमल